यदि वो संसारी हो अच्छा होता है तो एक दोष हो गया की वो हमेशा का दम्ब का संसारी होना दोष हो गया और यदि वो संसारी नहीं होता है तो क्या संसार का अभाव का प्रसंग होता है तो दोनों दोष हो गए न जिस का संसारी होना दोष है और संसार के अभाव का प्रसंग होना भी संसार तो सबसे सर तो इसके अभाव का प्रसंग भी दोस्त है और है ना सत्य और दोनों अने क्योंकि बंधन मोक्ष और उनके हेतु के प्रतिपा शास्त्र की व्यक्त हटाकर पसंद होगा क्योंकि बंधन जब कोई संसारी होगा संसारी होगा मतलब कोई बंधन में आएगा जब कोई संसारी होगा अर्थात कोई बंधन में आएगा तब बंधन प्रतिपादक शास्त्र सार्थक होता है, है और जब कोई बंधन में आता है जब कोई संसारी होता है तभी उसकी मुक्ति होती है उसका मोक्ष होता है उसके मुक्त तब क्या होता है होती अच्छा तो है और बंधन होने आरोप मोक्ष के लिए अच्छा और बंधन का हेतु बंधन का हेतु क्या अविद्या तो कोई संसारी न हो और संसार न हो तो ये शासा प्रत्यक्ष ऐसी विरोध भी होता है क्यूँकी बताए न प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी सुख दुख तथा उनका हेतु संसार विरोध होता है यदि संसार के अभाव का प्रसन्न मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी विरोध हो जाएगा और कोई सुखी या कोई दुखी इस प्रकार जगत के विचित्रता मतलब भी होती है तो जगत की विचित्रता मतलब भी से धर्मा धर्म के कारण संसार की अनुमति होती है अनुमति किस प्रमाण से होती है अनुमान प्रमाण से तो ये संसार के अभाव प्रसंग आएगा तो अनुमान प्रमाण से विरोध हो जाएगा तो सर्वेतन अनुपरिणाम आपसे जीव और ईश्वर की एकता मानने सब कुछ असिध हो जाता है जीव और ईश्वर की एकता मानने पर या कभी जाता है या तो मान अंश हो जाता है मतलब जितने दो साल हैं सब जीव और ईश्वर की एकता मानने पर ऐसा कहा कि जब ईश्वर की एकता मानेंगे तो ईश्वर ही मतलब सिद्धांत भी जीव बना है तो सिद्धांत इसमें सारी हो गया दो के अनुसार क्या है ईश्वर की एकता नहीं माननी चाहिए एकता मानने पर एक दो तो तो तो तो तो सात है यह पूर्व पक्ष अब यहाँ पर सिद्धांत को आता है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ज्ञान हैं कि ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से सब कुछ संभव है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से सब संभव है सब संभव है मतलब कि कोई भी दोष नहीं आएगा हमारा पक्ष निर्दोष संभव है ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से हमारा पक्ष निर्दूत संभव है हमारा पक्ष कहते हैं ज्ञान और अज्ञान का भेद होने के लिए हमारा बच्ची निर्दोष कमजोर है मतलब वही जो क्षेत्र आत्मा जो शुद्ध आत्मा है ईश्वर जो शुद्ध आत्मा है वही है विद्या उपाधि के कारण क्या हो गया संसारी और अभियान अविद्या उपाधि के बिना वो क्या है असंसारी ईश्वरी है तो कोई गुरु उपाधि की दृष्टि से उसको संसारी कह देते है वास्तव में तो असंसारी ही है तो अविद्या उपाधि क्या है कल्पित है जीव भाव भी क्या है कैसी है तो फिर वो अविज्ञा उपाधि की दृष्टि से उसको संसारी कह देते वो असंसारी तो ही है ठीक तो है।, है तो उपाधि की दृष्टि से संसारी है तो उपाधि की दृष्टि से संसारी मानने पर कोई विरोध नहीं है यदि स्वाभाविक संसारी माना जाए तो जरूरत जाएगा तो एकता होने पर भी वो अभिज्ञा उपाधि के कारण है संसारी है तो संसार के अभाव का प्रसंग नहीं है तो बंदर मोक्ष और उसके हेतु के दर्शा नहीं है है ना किसी प्रमाण भी नहीं है ऐसा केवल ज्ञान उपाधि के कारण संसारी है ऐसा नहीं कहना क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ढीन होने से हमारा मत संभव है अब इसको समझाते हैं कथों के घर है या दूर में विपरीत अविद्या की भाषा ऐसा लगाएंगे विद्या इसी है ना या या विद्या अविद्या या विद्या अविद्या इसी ज्ञाता जो विद्या और अविद्या इस प्रकार जानी जाती है जो विद्या और अविद्या इस नाम से जानी जाती है किस नाम से विद्या और अविद्या विद्या हो गई ज्ञान अविद्या हो गया आगे देखना दूरम ऐसे है ना एक विपरीत करके विद्या हो अज्ञान ये दोनों अत्यंत विपरीत है इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों अत्यंत विपरीत है कौन कर्म मार्ग हो ध्यान मार्ग हो कर्म मार्ग हो अविद्या थि क्या हो गया कर्म अच्छा चलो वो आगे आएगा अविद्या हो गया कर्म है अविद्या क्या हो गया जन्म ठीक है ऐसे दूर विपरीत है और भिशुची, भिशुची वाले हैं ये कैसे है भिंड अत्यंत विपरीत ये दोनों अत्यंत विपरीत है और भिंडल कभी कभी दो विरुद्ध व्यक्ति एक ही काम करते हैं तो एक ही समान फल ले जाए आपको पर भी कैसे झुंड थल वाले हैं क्या तथा और वैसे प्रयो विद्या लेना विद्या विद्या विषयों विद्या और अविद्या विद्या और अविद्या से संबंध रखने वाला विरुद्ध थल विशेष भी कहा गया है कयो से लेना विद्या विद्या विषयोह न विद्या विषय और अविद्या विषय वह विद्या से संबंध रखने वाला और अविद्या से संबंध रखने वाला ये विद्या और से विद्या और विद्या से संबंध रखने वाला विरुद्ध फल कहा गया है या विरुद्ध फल का भेद भी कहा गया है स्प्रे और प्रेय विद्या का फल क्या है स्प्रेय स्प्रे का मोक्ष और अविद्या का फल क्या है संसार स्प्रेय का क्या है संसार तो स्प्रेय ये किसका फल है प्रय किसका फल है विद्यास का फल है विद्या का फल है की विद्या और विद्या से संबंध ऐसा लगाना क्या कसा और उसी प्रकार प्रे क्या प्रे क्या प्रेय और प्रे इस प्रकार है विद्या और अविद्या रखने वाला विरुद्ध फल का भेज दिखाया विरुद्ध फल का कहा गया या विरुद्ध फल विशेष भी कहा गया।, गया अब देखना विद्या विषय श्रेय या विद्या से संबंध रखने वाला श्रेय है विद्या से संबंध रखने वाला श्रेय है अथवा विद्या का फल श्रेय प्रय विद्या विद्या से संबंध रखने वाला श्रेय है या कह विद्या का फल श्रेय है तू अविद्याद्या का कार्य क्रेय है या विद्या का फल क्या है प्रे ऐसा इस प्रकार विरुद्ध फल तथा चाहा और वैसा व्यास ने कहा है ये महाभारत है दो इमो ये दोनों मार्ग हैं। ये दोनों क्या हैं? दो इमानों की ये दोनों मार्ग हैं क्या है इत्यादि इमो दोनों ये दोनों मार्ग हैं। दो मार्ग कौन वही विद्या और अविद्या ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग है जो दोन स्थाई आई थी प्रांत निष्ठा और योग के बाद क्या क्या होगा क्या इनो दो में भी आया है ना तो so, पहले इत्यादि इन निष्ठे उत्ते क्या ई और यहाँ पर दो निष्ठाएं कही गयी दो निष्ठाएं ज्ञान निष्ठा और योग अब देखेंगे और भी कहते है हैं की सब कोई भी दोष नहीं रहता है क्योंकि विद्या और विद्या में भेद है भ्रष्टा बताते हैं क्या ऐसा लगाना विद्या विद्याण सा अविद्या क्या क्या हमने पहले कर लेंगे क्या विद्या और विद्या के द्वारा कार्य सा अविद्या हतव्या क्या विद्या और विद्या के द्वारा कार्य सा कार्य के सहित अविद्या करना चाहेंगे विद्या के द्वारा कार्य सही अभिद्या का नष्ट करना चाहिए अविद्या का कार्य क्या है शोक मुंह शोक मुंह शुभ दुख संसार जन्म यह सब शिक्षा का अविद्या का विचार तो यह है कि कार्य ने विद्या विद्या के द्वारा कार्य का विद्या का नष्ट करना चाहिए ऐसा स्मृति और युक्ति ऐसी ज्ञाप होता है न्यायिक ऐसा युक्ति से ज्ञात होता है कैसे ज्ञाप होता है देखना तो है दे यह, यही पर मंडल शरीर के रहते यदि यही पर इस शरीर के रहते अवेदी से आत्मा को यदि इस शरीर के रहते आत्मा को जान लिया इ कर इस शरीर के रहते अथवा इस संसार में के रहते अवेदिक आत्मा को जान लिया आप सत्य मृत को सकते हैं। आत्मा को जान लिया तो क्या सत्य जन नवेदिक रहते चेत कैसे यदि न चेत अवेदिक नवेदिकेत ई नवेदित यदि कहते हैं शरीर के रहते नावेदित यदि इस शरीर के रहते आत्मा को नहीं जाना तो भाती गृष्टि कि महान में विनाश है या महानी है बहुत तो बड़ी हानि तो क्या है बहुत बड़ी इस शरीर के रहते आत्मा को नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है क्योंकि बार बार मूल शरीर नहीं और सत्संग भी नहीं मिलता है सात भी नहीं मिलता है बहुत बड़ी हानि और सबसे बड़ा लाभ क्या है सबसे मस्ती करते बहुत ठीक है, सब है तो और सबसे बड़ा लाभ क्या है परमात्मा को जानना और सबसे बड़ी हानि क्या है परमात्मा को परमात्मानंद इस प्रकार परमात्मा को जानने वाला अमृत ई बहती अमृतः कर इस शरीर के रहते या इस संसार में इस शरीर के रहते अमृता भगवती का से मुक्त हो जाता है जीवन में छोटा है ना यही पर इस संसार में ही अमृता भगवती मुक्त हो जाता है एवं कम विद्वान इस प्रकार करके परमात्मा को विद्वान जानने वाला इस प्रकार उस परमात्मा को जानने वाला यह इस संसार में अमृता भगवती मुक्त हो जाता परमात्मा को जानने वाला इस संसार में मुक्त हो जाता है तो कोई जानने वाला और ज्ञान की महिला चल कहा जा रहा है नान्या पंथा भी देते अनाय अन्य पंथा न विद्यते कल्याण आय कल्याण के लिए अन्य विद्यते कल्याण के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है इससे ज्ञान को छोड़कर कोई मार्ग नहीं है विद्वान न विभेदन विद्वान सुस्त न किसी से भय नहीं करता है ये परमात्मा को पाता है जो परमात्मा के साक्षात्कार होता है ऐसा अभय तो अभय किसी को प्राप्त करता है किसी से नहीं करता है हाँ कोई तो जाइए किसी तो से घर नहीं करता आपका घर बना रहता है किसने कुछ रूमि का घर जन्माष्टमी का घर किसने कुछ और जो परमात्मा को तो जान दिया आपके काम हो गया आपको चाहिए ही नहीं जब किसी अपेक्षा होती है आकांक्षा अच्छा होती है पर घर है चाहे कहिए तो उसको तो हमें तो नहीं मिली हमको ये प्राप्त करना नहीं मिला तो वैसा घर बना रहता है और जो आपका काम होगा उसको कोई घर नहीं होता है तो वही कहते हैं विद्वान न विवेकी विज्ञान किसी से है नहीं करता है विज्ञान अब विद्वान का किन्तु अज्ञानी के विषय है अज्ञानी के विषय में आता है अथ है तो स्वस्थ भरे बहुत ही अज्ञानी को भय होता है अज्ञानी को क्या होता है जिसकी है आकांक्षा है जो परमात्मा से भिन्न किसी को देखने वाला है दूसरी है जा करने वाला है वाला परमात्मा से भिन्न किसी को देखने वाला है उसे क्या व्य होता है अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं पंडितमान किसी को अविद्यामत तो तो हो निद्याम अंतरे वर्तमाना जो स्वयं अज्ञान के बीच में पड़े हुए हैं, है परमात्मा में साक्षात्कार न हो तो जाए कभी क्या जय ही है ऐसे जो तो है ना उस प्रकार है जैसे अंधे को लेकर अंधा चले ऐसा बताते हैं तो अविद्या के बीच में है। पड़े हुए अब ये देखना ब्रम वेद नहीं बोलती ब्रम्ह को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म को जानने वाला गंदगी हो जाता है अज्ञान के कारण जो है वो ब्रह्म से भिन्न स्थित होता है अज्ञान के कारण अपने को ब्रम से भिन्न समझता है तो है हो, जाता है। जीन्दा जीन्दा। है हो जाता है। और देखेंगे अन्य असौ से देखना अन्य असौ अन्य अहम अस्वी अन्य असू अन्य अहम अश्वि असौ अन्य है असो मतलब ये आराध्य देवता अन्य है असो को क्या है या देवता को भिन्न मानता है अपने अन्य है अन्यू अहम अन्य अपनी इसी क्या ऐसा जो जानता है इसी का क्या है ऐसा जो जानता है ना क्या नहीं जानता ऐसा जो जानता है वह आत्मा को नहीं जानता है ऐसा जो जानता है वो वेद जानता है। तो है है। है। ताना वेद आत्मा को नहीं जानता है वो कहता है यथा पशु जैसे मनुष्य का पशु होता है एवं सादेवा नाम इसी प्रकार वेवताओं का पशु है ताना वेद जो आत्मसत को नहीं जानता है वो कहता है यथा पशु करता जैसे मनुष्यों का पशु होता है एवं शादीवा नाम इसी प्रकार वो देवताओं का पशु है मनुष्य तो वो, वो कशु तो होता है वो पशु क्या करता है मनुष्य का काम करता है उनका बैन गाड़ी से भर देता है उनकी खुशी को जोड़ता है और बगले में मनुष्य इतना तो तो तो सारा पानी तो खाने के लिए देते रहते हैं ऐसे देवताओं के पशु है की देवताओं के लिए मुश्किल को आज याद आदि कर्मों को करता है और देवता बरसा करते हैं अन्य भाग देते रहते हैं ऐसा जो परमात्मा को नहीं जानते हैं जो परमात्मा एक अभिन्न परमात्मा को नहीं जानते हैं और आत्मी के लिए कहा जाता है उसमें भी यही क्रम है आत्मी दिया पहले तो यही क्रम है चलो आत्मी दिया है यह आत्मीरा है जो आत्मीरानी है जो क्या आत्मी दिया है यह आत्मीरा है जो आत्मीरणी कर है तो ज्ञानी हुआ या आत्मज्ञानी हुआ क्या इधम सर्वम भगवती हुआ यह सब कुछ हो जाता है हुआ या सब कुछ हो जाता है क्यूँकी सब, सब कुछ परमात्मा ही है सब कुछ क्या है परमात्मा ही है तो आत्मज्ञानी जब परमात्मा है हो जाता है तो मतलब सब कुछ हो जाता है सर्वम पर सब कुछ ब्रह्म है और आत्मा ज्ञानी ब्रह्म है आत्मज्ञानी क्या हो गया सब कुछ तो आत्मज्ञानी सब कुछ हो गया ज्ञानी कभी भी अपने समझता है सब कुछ हो जाता है और ये ये उसमें है वहाँ लिखा है की परमात्मा के ज्ञान के बिना मुख्य कद हो जाएगा तो परमात्मा के ज्ञान के बिना मोक्ष कद हो जाएगा तो कहते हैं जब मनुष्य चमड़े के समान आकाश को लपेटने का चमड़े को लपेट लेते हैं तो जब चमड़े के तो समान आकाश के लपेट लेगा मनुष्य तब परमात्मा के ज्ञान के बिना वो मुख्य सत्य आकाश परमात्मा के बिना उनके साथ साथ मनुष्य के समान आकाश को लपेट लेंगे सब क्या उसके जाने बिना मुक्त हो जाएगा जा उसका जा मुक्त कितने उसको ज्ञान इत्यादि इत्यादि हाँ, इत्यादि हजारों श्रुपियाँ इत्यादि हजारों ऊपर बताया ना विद्या के द्वारा कार्य कर विद्या का नाश करना चाहिए या सुत्य, सुत्य और गीता तो स्मृति ही आ गई यहाँ पर अज्ञान ज्ञानम तेज मूल्य श्रुति ऐसी स्मृति गीता को स्मृति कहते हैं अज्ञान ज्ञानम आद्रतम अज्ञान के द्वारा ज्ञान आदृत से उस तरह से जनसभा मिलियं मोह को तो प्राप्त करेंगे मोह तो प्राप्त क्यों हो रहे हैं अध्ययन का स्थित है तो यही उन्होंने यहाँ पर इस दृष्टि को जीत लिया स्तर को तो जीत लिया वाला जन मृत्यु को जीत लिया तो मन स्थित है तो उन्होंने यही प्रत्यु को जीत लिया मन की समर्थन स्थिति ये भी ज्ञान है जाने समस्थ समस्थ जाने। भी ये भी डन है मैं फोटो कर रहा था तुम उसको कर रहे थे या मैंने केवल फर्स्ट ही सर्वो पर ये कहीं पर नहीं देख सकते हो तुम उसको बस कर ली हो नहीं है 8 82 चेक कर रहे हैं भाई माने में तुम 30 मिनट रोज करते हो करानी में हां तो ये मेरा तीन विकेट लास्ट कैसे थे ये मेरा था ये था ये था ये करानी तुम 30 मिनट और प्रैक्टिस तो तो तो तो तो सम्भाव ऐसी देखते हुए ज्ञान हो गया सम्भाव ऐसी देखना के तो लिए न्यायता क्या और युक्ति ऐसी बात सीख गया युक्ति ऐसी क्या है सरपांगाड़ी सर्क और अग्र ऐसी ले लेना है कंटक ले लेना का भी है है अलग से भी ले दिया जा सकता है। के और एक कर तो की, का के और जानकर कुप को जान कर, जानकर मनुष्य यहाँ परिवर्जन की मनुष्य उनसे बच जाते हैं यदि जान लिया यहाँ सर है जान लिया यहाँ पर कुछ होते हैं ना, नड़े हुए कांटे पड़े हुए फूफ है तो वहाँ पर मनुष्य घुस जाता है सर्क तो के पास नहीं जाएगा अपनी तो ऊपर से नहीं निकलेगा वही है सर्क कुछ कलटक और पूछ को जानकर मनुष्य उनसे बच जाते हैं तो कैसे बचते है जानकर ज्ञान भी बचते है, है ना अज्ञानता त्रपंती और अज्ञान अज्ञानता तत्व पतंत कैसे अज्ञान से कुछ लोग उसमें गिर जाते हैं अज्ञानता के चीज अज्ञान के कुछ लोग तत्व गिर जाते हैं सब आगे में सब गिर जाते हैं सूख में गिर जाते हैं टे जाते पतन का कारण क्या है अज्ञान और बचने का कारण क्या है ज्ञान यही है ज्ञाने फलम पश्चिम तथा सिस्टम तथा ज्ञाने के सिस्टम फलम उसी प्रकार ज्ञान होने पर विशिष्ट फल को देखो आ, ये न, ये तो उसी प्रकार ज्ञान होने पर विशिष्ट फल को देखो ये सामान्य ज्ञान की बात हुई ना सर पान प्रसाद राणी और फिर ज्ञान होने पर मतलब आत्म ज्ञान होने पर विशिष्ट फल को देखो चलिए उसी प्रकार ज्ञान होने पर विशिष्ट फल देखो युक्ति से भी यह बात बताई गयी तथा और वह से दे आदि सुनबुद्धि दे आदि में आत्मबुद्धि वाना यह आत्मा बुद्धि ये आत्मिश्चित बुद्धि है जिसकी दे आदि में आत्म बुद्धि करने वाला देव में जब आत्म बुद्धि होती है तो देव यद मानता है और आदि से क्या लेना है क्या लेना है बुद्धि इंद्रिया मन बुद्धि दे आदि में आत्मवृद्धि करने वाला अंत्याकरण का धर्म क्या है और जब वे आदि आदि से क्या लेकरण हाँ अंताकरण में आत्मवृद्धि करेगा तो सुख दुःख कितने मानेगा अपने भी है अंताकरण में आत्मवृद्धि होगी मतलब अंताकरण को अपना शुरू मानेगा तो अंताकरण को सुख दुख कितने मानेगा वो अपने आत्मवृद्धि होती है देव को अपना शुरू होता है तब देव धर्म को अपने भी मानता अपनी आत्मा भी मानता है अंताचरण में जब आत्म बुद्धि होगी तो अंताचरण अपना धर्म होगा मान देगा अपने को और वैसे दे आदि में आत्म बुद्धि करने वाला अध्ययन अब स्मरण करते देव बुद्धि किसको होती है अज्ञानी को दे आदि में आत्मवुद्धि करने वाला अध्ययन जिसकी दे आदि में आत्म बुद्धि है न ऐसा अज्ञानी को राघा द्वेश होता ही नहीं है अज्ञानी राधा से प्रेरित होकर राधा का है ना, की राघा द्वेश आदि से प्रेरित होकर धर्मा धर्म का अनुष्ठान करते हुए धर्मा धर्म का अनुष्ठान करते हुए राघा द्वेश के कारण क्या होता है कि सुबह शुभकर्म होते हैं अच्छा कई रागव देश नहीं है सबको क्या है कि वो मुक्ति के साधन में लगेगा किसने नहीं देखा मुक्ति के साधन में लगेगा सकाम गर्मा धर्म के अनुष्ठान में सकाम धर्मा धर्म के अनुष्ठान में ये नहीं लगता है कौन ज्ञानी किसने लगता है मुक्ति के साधन में की लगता है ये घोर अज्ञानी है और वैसे देव आदि में आत्मबुद्धि करने वाला अज्ञानी रागव देश आदि से प्रेरित होकर धर्माधर्म का अनुष्ठान करते हुए शुभ कर्म और अशुभ कर्म का अनुष्ठान करते हुए उत्पन्न होते हैं जायते है जन्म लेता है और मर जाता है है ना जन्म मृत्यु का कारण तो यही है धर्म धर्माघर्म शुभ है ना? जन्म लेता है और मर जाता है इसी और यह सोचा है यह क्या कथा एक मिनट तथा क्या है न Hmm. क्या कथा इस लोगों में थे और उसका या ज्ञात होता है कौन तो जो स्तुति स्मृति और युक्ति कही गई है ना तो उस और उस और उस प्रकार या ज्ञात होता है ऐसा जैसे ऊपर कह रहे हैं ना hmm. wow. मतलब और उस प्रकार या उपरियुक्त बचलियों के अनुसार यह अग्ञात होता है क्य होगा उपरयुक्त वचनों के अनुसार यह कही गयी है और, और उपरुक्त वचनों के अनुसार या ज्ञाप होता है क्या ज्ञाप होता है दे आदि में आत्मबुद्धि करने वाला ज्ञानी राजा देश आदि से प्रेरित होकर धर्मा धर्म द्रम का अनुष्ठान करते हुए जन्म लेता है और मर जाता है नीते तो होता है उपरुक्त वचनों ऐसी दे आदि व्यक्ति आत्मवर्थि ये प्रथमो दो है और मुख्यमंत्री क्रिया का करता है ये देख आत्मज्ञानी अतरिक्त आत्मा को जानने वाले आदि जन जीवन बुद्धि आत्मा को जानने वाले रागत राधि प्याग की अपेक्षा करने वाले, वाला रागद्व रागद्वेदी के प्याल की अपेक्षा करने वाला धर्म धर्म की प्रवृत्ति से निवृत होने से मुक्त हो जाते हैं मुख्य चंते के उच्चे देखना दे आदि व्यक्ति आत्मा को जानने वाले मुक्त हो जाते हैं अब किससे मुक्त हो जाते हैं तो देखना धर्मा धर्म धर्माघर्म प्रवृत्तिमा कम मुक्त हो जाते हैं धर्माधर्म की प्रवृत्ति की धर्म में प्रवृत्ति की निवृति धर्मा धर्म में प्रवृत्ति होती है किसी गरी व्यक्ति की धर्मधर्म में प्रवृत्ति की निवृति होने थे धर्मा धर्म में प्रवृत्ति न धर्म में जब तक प्रवृत्ति होती रहेगी तब तक धर्मा धर्म का फल मिलता रहेगा जब तक धर्माधर्म में प्रवृत्ति होती रहेगी तब तक का फल जो जन्म जन्म होता जब तक धर्माधर्मी प्रवृत्ति होती रहेगी तब तक क्या है उनका फल जोड़ने के लिए जन्म होता रहेगा तो धर्माधर्म की प्रवृत्ति की निवृति से मुक्त हो जाते हैं और धर्माधर्म की प्रवृत्ति ये रागद्व प्रेरित धर्मा धर्म में प्रवृत्ति किसके प्रेरित धर्मा धर्म में प्रवृत्ति की निवृति धर्माघर्म में प्रवृत्ति की धर्माघर में प्रवृत्ति होगी राघव के होने पर और धर्मा धर्म में प्रवृत्ति की निवृति कब होगी रागवी का रागद्व शादी के नम होने पर या रागवी का त्याग होने आरोप वही है रागवेदी रागद्रादी के प्याग की अपेक्षा करने वाला क्या राजा देश आदि के त्याग की अपेक्षा करने वाला अपेक्षा करने वाला कौन है वो धर्मा धर्म की प्रवृत्ति की निवृति निवृत्ति है अपेक्षा करने वाली कौन है निवृति किसकी निवृत्ति धर्म धर्म में प्रवृत्ति की निवृत्ति धर्म में प्रवृत्ति का सोता है की जुड़ पाप के जनक कर्मो में प्रवृत्ति धर्मधर्म में प्रवृत्ति का क्या है जुड़ पाप के जनक कर्मो में प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति की निवृति उस प्रवृत्ति की मतलब पूर्ण साप के जन कर्मो में प्रवृत्ति की निवृत्ति या पूर्ण साप के जन कर्मो में प्रवृत्ति की निवृत्ति ये किसकी अपेक्षा करती है राजस्वी के अपेक्षा त्यौहार अपेक्षा करने वाला क्या है वो उत्सव ने लिखा है किस पद कहाँ उन्नय होता है किसके साथ संबंध होता है ये ध्यान रखना चाहिए भर्ती लगाने के लिए राजदादी के त्याग की देखा करने वाली धर्मधर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं या धर्म की धर्मा धर्म में प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाने से मुक्त हो जाते ये ठीक रहेगा धर्माघरों में प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाने ऐसी मुक्त हो जाती है धर्माघरों में स्वास्थ्य जन के कर्मो में प्रवृत्ति ना होने से मुक्त हो जाते हैं है नाघरों में प्रवृत्ति ना होने से मुक्त हो जाते हैं ठीक है प्रवृत्ति ना होना किसकी अपेक्षा करता है राजा देखिए अपेक्षा करता है इसी के न कियिका इसका इस विषय का प्रत्यान न सक्यम इस बात का द्वारा ना ना ना खंडन नहीं किया जा सकता किसी, किसी के द्वारा न्यायिका तथा युक्तिका इस विषय का किसी के द्वारा युक्ति से खंडन नहीं किया जा सकता है प्रत्याख्यान तथा खंडन कि इस विषय का किसी इस विषय का किसने के द्वारा युक्ति से खंडन नहीं किया जा सकता है मतलब कोई मनुष्य युक्ति से खंडन नहीं जा सकता विद्या के द्वारा अविद्या का प्रमाण नहीं? नहीं ये जितना विषय आगे है ना अभी विद्या के द्वारा अविद्या का प्रमाण और अविद्या से क्या है कि बंधन विद्या से मोक्ष और ये जो जन्म वर्ण की बात आएगा कब मुक्त होते हैं कब बनते हैं पूरा विषय ले लेना ठीक है आगे देखेंगे सत्र एवं क्षति सब ऐसा मिले कर ये जो आइए जो शंका आई थी कल कि एक ही ईश्वर है यदि यदि सभी क्षेत्रों में रहने वाली एक ही आत्मा है तो वही भोक्ता होगी उसके अतिरिक्त भोगता नहीं होगा तो फिर क्या होगा जो असंसारी गंभीर संसारी हो जाएगा ये दोष आया था ना तो उसको बताते हैं सत्र एवं क्षति सब ऐसा होने का क्षेत्रज्ञ का फिकल लेना असंसारी ना क्या करेंगे हाँ की असंसारी क्षेत्रज्ञ असंसारी क्षेत्र ही असंसारी क्षेत्र विद्यमान अविद्या अविद्या का सार उपाधि ये जो इंद्री दे आदि जो उपाधिया है ये दे आदि उपाधियाँ सिक्ता कार्य है अविद्या अविद्या पूरा प्रदंध है तो अविद्या का कार्य क्या है वे आदि उपाधि और बेयादी उपाधि के कारण क्या हो गया है कि आसंसारी या क्या हो गया है संसारी तो अविद्या के कारण उपाधि रूप भेद ऐसी यहाँ उपाधि रूप भेद कर देना उपाधि का भेद ऐसा जरूरत नहीं है अविद्या के कारण उपाधि रूप भेद के कारण संसारित्व जैसा होता है संसारित्व तो किसका होता है क्षेत्र क्षेत्र के कारण जैसा होता है अर्थात क्षेत्र में संसारी जैसा होता है बस हो जाती है क्षेत्र के संसारी जैसा होता है क्या लगा सकता बोले क्षेत्रित जैसा जैसा, होता है या क्षेत्र के संसारी जैसा है ना इसका वास्तव में वो संसारी तो क्यों नहीं है क्योंकि वो उपाधि उपाधि के कारण हुआ है ना उपाधि रोग भेद के कारण हुआ है वास्तव में ऐसा नहीं है जता कैसा होता है लाल लाल होता है ना घटित कैसी होती है और जता कुछ के पास रखा जाएगा तो स्पटीक कैसी प्रतीक होगी लाल प्रतीक होगी तो वैसे ही जो तो संसारित तो है ये किसमे है उपाधि में है अंताकरण में है उपाधि में है अंतरकरण में है और अंताकरण संबंध है जारा जारा आगा आगा आगा तो फिर ये अंतरण में जो सुख दुख और बंधन ये सब किसमेंटी घूमने रखते हैं तो जैसे की ध्यान देंगे जपा कुम की लालिमा ऐसी स्फटिक लाल हो जाता है वास्तव में कि लाल जैसा होता है लाल ने ने होता है और अगर क्षेत्र संसारी नहीं होता है बल्कि संसारी जैसा हो, हो जाता है अपन लगाएंगे ऐसा होने पर असंसारी क्षेत्र के ईश्वर ही विद्यमान सत्र कर्त कर लेना विद्यमान विद्यमान ऐसा होने पर असंसारी क्षेत्र कर लेना आत्मसानीना असंसारी क्षेत्र ही विद्यमान अविद्या के कार्य उपाधि अविद्या के कारण संसारी कौन होता है क्षेत्र के या ऐसा होने पर असंसारी क्षेत्र आत्मा का ही विद्यमान अविद्या के कारण उपाधि रूप भेद से संसारित जैसा हो जाता है यथा आत्मा जैसे जीवात्मा का जैसे जीवात्मा की आत्मा आत्मदा yeah. जीवात्मा जैसे जीवात्मा की देहादि दे आत्म जाती है जैसे जीवात्मा की दे आदि में आत्मबुद्धि हो जाती है, हो जाती है।, हो जाती है। जीव जीव क्या हो? जीव क्या समझ लेता है आत्मा तो जैसे जीव की देह में आत्मबुद्धि होती है तो देह में आत्म बुद्धि होने ऐसी दे आत्मा वास्तव में हो जाएगा क्या बुद्धि बुद्धि होना हाँ वो दे तो आत्मा के साथ बन लेता है दे तो आत्मा नहीं होती है जैसे है जीव की दे आदि में आत्मबुद्धि को आत्मा समझने लगता है तो वैसे वो संसारी जैसा हो जाता है अपने को संसारी जैसा मानने लगता है अब देखेंगे सब जंतु नाम ही प्रसिद्धो देहादिशुनात्म सुविपिता विद्या कृत हम ही क्योंकि क्योंकि आदि आदि आज, जो आत्म है ठीक है क्योंकि दे आदि अनाथ वे इंद्री मनु आत्मा है कि अनात्मा है दे आदि आत्मा है ना क्योंकि दे आदि अनाथ पदार्थों में क्योंकि दे आदि अनाथ पदार्थों में सभी ज प्रसिद्ध जो आत्मभाव है या देखा क्योंकि अनाथ पदार्थों में दे आदि अनाथ पदार्थों में जो सभी जंतुओं का आत्मभाव प्रसिद्ध है जो सभी जीवों का आत्मभाव प्रसिद्ध है या का ध्यान कर लेना जो सभी जीवों का आत्मभाव प्रसिद्ध है आत्मभाव कितने हो जाता है आत्मा का आत्मोति आत्मा है हाँ आत्मति प्रसिद्ध है तो अध्याय दिया नहीं किता अध्याय दिया था यह कार्य जो आत्म्रसिद्ध है निश्चित अविद्या का कार्य है वो निश्चित अविद्या का कार्य है अविद्या कारण है उसका और तो अविद्या का कार्य क्या है आत्मवृद्धि होना वे आदि में जो तो आत्मवृद्धि होती है वो अविद्या के कारण होती है इसमें उदाहरण देते हैं जैसे इसमें को पुरुष समझ लेना होता होता है ना, होता है ना वृक्ष ऊपर से कट नीचे का हिस्सा बना रहे है, तो उसको क्या कहते शर्बती के लिए के लिए छोटे अब देखेंगे जैसे इस स्थानों में पुरुष का निश्चय होता है जैसे इस स्थानों में पुरुष वृद्धि होती है ना जब अंधेरे में इस स्थानों देखेंगे तो क्या लगेगा पुरुष है क्योंकि पुरुष के ऐसे हाथ होते हैं ऐसा फिर होता है ऐसी कुछ आपूर्ति दिख जाती स्थानों में तो व्यक्ति स्थानों को क्या समझ लेता पुरुष अज्ञान्य कारण समझता है ना um. जैसे स्थानों में पुरुष वृद्धि होती है पुरुष निश्चय पुरुष बुद्धि होती है निश्चय का बुद्धि जैसे स्थानों में पुरुष वृद्धि होती है क्या एक बता पुरुष धर्म स्थानों में भगवती और इतने से पुरुष का धर्म और इतने से पुरुष का धर्म स्थानों का धर्म नहीं होता है पुरुष का धर्म ध्यान जाइए पुरुष का धर्म क्या है मतलब पुरुष में जो हस्त पादी है ना पुरुष के विशेषण पुरुष के विशेषण हस्त पादी स्थानों के हो जाएंगे आपने स्थानो में समझ लिया पुरुष है तो क्या है कि पुरुष के जो अवयो हस्तपाद आदि है पुरुष के विशेषण जो हस्तपाद आदि है स्थानों में हो जाएंगे क्या वस्तु तो वही है जैसे स्थानू में पुरुष का निश्चय होता है क्या बता और इतने मात्र से और, और इतने से क्या बता और इतने से पुरुष धर्मांत धर्म, धर्म, धर्म, धर्म तो तो पुरुष का धर्म स्थानो धर्माना भगवती स्थानु का धर्म नहीं होता है तो पुरुष का धर्म स्थानु का धर्म नहीं होता है वह अब वह स्थानु धर्मो पुरुषस्थ स्थानु धर्मा का धर्म न अथवा स्थानु का धर्म पुरुष का धर्म नहीं होता है स्थान क्या हिडस्तु क्या धर्म है अचलत्व तो, अटलत्व तो वाली धर्म है ना एक जगह स्थित है और जैसे और इस स्थानु का धर्म पुरुष का धर्म नहीं होता है तथा उसी प्रकार जैसे स्थानु को पुरुष समझ लिया तो स्थानु को धर्म पुरुष का धर्म नहीं होगा पुरुष का धर्म स्थानु का धर्म नहीं होगा उसी प्रकार आपने क्या किया कि देव को आत्मा समझ लिया देव आत्मा समझ लिया तो देख का में जो स्थूलत है कृषक है ये आत्मा को हो जाएगा क्या देखो धर्मत कृषक को आत्मा तो का, का नहीं होगा और दे आदि को आत्मा समझ लिया मतलब अपने अपने मन को आत्मा समझ लिया तो मन का धर्म सुख तो आत्मा का धर्म हो जाएगा क्या वही बताते हैं तथा उसी प्रकार यहाँ इसमें जो लेना उसी प्रकार वे को आत्मा समझ लिया दे को धर्म ये चैतन्य धर्मो देहस धर्मो न चैतन्य आत्मा चेतन आत्मा की चेतन आत्मा के धर्म दे का धर्म नहीं होता है तथा के बाद किसको जोड़ेंगे कि दे आदमी में आत्मबुद्धि होने पर क्या दे आदि में आत्मबुद्धि होने पर या दे आदि में आत्मबुद्धि होने से चेतन आत्मा का धर्म दे का धर्म नहीं होता है ये किसका सुधार न चेतन धर्मो देहस ऐसी चेतन आत्मा का धर्म दे का धर्म नहीं होता है वह चेतन से वादर्मा चेतन ऐसी अथवा दे का धर्म चेतन का धर्म नहीं हो सकता है पहले क्या बोला चेतन का धर्म दे का धर्म तो तो नहीं होगा तो चैतन्य का धर्म क्या है ज्ञान चैतन्य का धर्म क्या है चेतन आत्मा का धर्म ज्ञान दे का धर्म नहीं होगा क्या नहीं चेतन आत्मा का धर्म ज्ञान दे का धर्म नहीं होगा अथवा दे का धर्म ही सूरज आगे ये चेतन आत्मा का धर्म नहीं होगा बात करते पहले चैतन्य सब आया फिर चेतन आया है चेतन का है आत्मा और चेतन से जब ये चेतन में तो चेतन में करके क्या होगा चेतन आत्मा और चेतन शब्द से जो भाव में प्रत्यय करके चेतन में बनता है में उसका छोटा चेतन में होने वाला ज्ञान और चेतन में जब ज्ञान बैतन करता है ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान को देकर धुरु नहीं मानते है न ज्ञान को तो आत्मे नहीं माना जाता ज्ञान तो आत्मा का आत्मा ही है। आत्मा तो जो है ना ज्यादा है ज्ञान आत्मा का आसाधना अच्छा जो प्रकाश तक प्रकाशित करना है ना सबको जानना वही अब देखेंगे सुख दुख मुह आत्मकत्वी आत्मो न इसका अविद्या जरा मृत्युवत जैसे जरा और मृत्यु के समान जरा और जैसे जरा और मृत्यु ये किसके रहने आत्मा के धर्म हो सकते है क्या जैसे जरा और मृत्यु अविद्या के कारण होने ऐसी आत्मा के धर्म नहीं है जरा और मृत्यु आत्मा के धर्म क्यों नहीं है क्योंकि ये अविद्या के कारण है अविद्या के कारण होने से ये उपाधि के धर्म के धर्म है तो जैसे जरा और मृत्यु अविद्या के कारण होने ऐसी आत्मा के धर्म नहीं है उसी प्रकार सुख दुख और बोह ये भी अविद्या का कार्य होने आत्मा के धर्म नहीं हो सकते है उनकी लगाना जरा मृत्यु वक्त करते जरा और मृत्यु के समान जरा और मृत्यु के, के, के समान समान रूप अविद्या का कार्य होने से सुख दुख और मोह आदि को आत्मा का धर्म मानना उचित नहीं है बात समय आके जरा और मृत्यु के समान अविद्या का सामान जरा और मृत्यु के समान सामान्य रूप से का अविद्याल होने के सामान्य रूप से का कार्य मतलब अविद्यादि को मोहात्मक का कार्य से शुभ दुख और मोह आदि को मो आत्मा का धरोम मानना उचित नहीं ऐसा देखना शुभ दुख और मोह आदि को आत्मा का धरोम मानना उचित नहीं है क्यूँकी ये भी जरा और मृत्यु के समान रूप ऐसी अभिज्ञा के कार्य है क्या कुछ और मोहवादी को आत्मा का धर्म मानना उचित नहीं है क्योंकि ये भी जरा और जस्टिमान सामान्य रूप से अभिज्ञा के कार्य है नहीं। तो कल जो आया था ना वो बता दिया गया कि उपाधि के कारण संसारी जैसा होता है वास्तव में संसारी नहीं होता है कैसा होता है संसारी उपाधि कर्म संसारी होता है तो कोई दोष नहीं वस्तु संसारी तो हुआ ही नहीं है वो है न संसारी जैसा हुआ संसार के अभाव का प्रसन्न नहीं है प्रबंध नोट और उसके हेतुओं के सरकार की व्यक्ति नहीं है और प्रत्यक्षादी परमाणु से विरोध भी नहीं है हो गया पूर्ण पूर्ण